नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आप सभी को ढेर सारी खुशियां ढेर सारा प्यार नया साल है आप बिल्कुल कल से जो है एक उत्साह एक खुशी के साथ आप जी रहे हैं बस मैं यही चाहूँगा कि ये खुशी हमारे साथ पूरे साल बढ़ रहे हैं दिन आज के दिन की तरह रहे एक दूसरे को हम गुडविशेज देते रहें और इसी तरह का जो जीवन है कहते हैं कि एक दुआए काम आती हैं और शुभकामनाएं काम आती है इंसान को तो वो चीजें हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन जो है आज जितना खुशनुमा है उतना ही पूरा जिंदगी भर यानी पूरे साल भर हम लोग रह सकते हैं अगर हम इस छोटी सी चीज को फॉलो करते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट सुरेंदर पुष्करणा जी हैं जो लिरिक है और प्लस कंपोजर हैं और साथ ही साथ हम उनके बारे में आज उन्हीं से जानेंगे और पिछला एक म्यूजिक कंपटीशन म्यूजिक फेस्ट हमने किया था उसमें सुरेंद्र जी ने अपना आवाज हमें सुनाया था तो तब से हमने सोचा कि ये अच्छी आवाज है और सुरेंदर जी भी अच्छे व्यक्तित्व है तो उनके बारे में जानना चाहिए हमें तो इसीलिए मैंने उनको बुलाया तो सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी टू यू थैंक यूक यू जी जी so, जी और उसके साथ हमारे आज के शो में जी, जी। डॉक्टर राठी जुड़ी हुई और साथ ही साथ विक्रांत राय जी भी भी जुड़े हुए हैं हैं जो हमारे सिंगिंग सिंगिंग कंपटीशन के विशेष स्टार्स उनका भी स्वागत है और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जी सर जी सर आ, सबसे पहले रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके के अंदर आके अपने बारे में कुछ बता सकूं और दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको डॉक्टर साहब को, को और, और आपने ठीक फरमाया ईश्वर करे जो पीछे हम देख चुके हैं अब वो आगे किसी को भी नसीब ना हो ऐसा कुछ वक्त समय तो बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको भी और देशवासियों को भी नए साल की रही अपने बारे में तो मैं बताना चाहता हूं मेरा नाम पुष्करना है और गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर मैं था पहले रेलवे अच्छा तो वहीं से पहले स्कूल में यात्रा ये शुरू हो चुकी थी मेरे आर्ट की लेकिन उस वक्त क्या था के अंदर इतने हम इस चीज के अंदर माहिर नहीं थे तो आपको पता है बचपन की लाइफ कुछ और होती है जैसे होते और होते हैं हैं हम ओरिएंटेड भी तो मेरा जो मेन रुझान था बचपन ऐसा चला विधा ऐसी चली कि माता सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं गाने वाने गाता रहता था यहाँ तक ये था इतनी बाद में मुझे ऐसा हो गया था कि जब तक मैं रेडियो नहीं सुनता था या कोई गाना नहीं सुनता था मुझे अपना लेसन भी याद नहीं होता था ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं मुझे <laughs> बड़ी <laughs> आ, काफी घर में इस बारे में पिताजी भी हमारे बड़ा टोकते थे मुझे बोलते थे कि ये पढ़ रहा है क्या कर रहा है कई बार काफी कुछ मतलब हुई लेकिन वो एक उधर सी बात थी मैं उधर गाना सुनता तो मुझे लेसन याद हो जाता हो जाता <laughs> क्या बात तो तो तो था तो जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था मैं कोशिश करता था कुछ गाने की कुछ सुनाने की हुँ. तो बस सिलसिला चलता रहा बस ऐसे ही करते करते यहाँ तक आए हैं और तो लेटर और मेरी तो के के एंट्री हुई आ, ए, के बाद कुछ में, कुछ तब क्यूँकी ये ये बड़ी समस्या मैंने अपने थ्रू लाइफ अपने आस पास देखी है ऑफिस के अंदर देखी है सामाजिक देखी है डॉक्टर बेहतर जानती है हैं तो भी इस चीज को को उस पे मैंने थोड़ा सा अपने आप जुड़ाव रहा और इसके साथ में आपने अच्छी बात बताया कि आप गाना सुन देते हैं तो फिर आपको लेसन भी याद हो जाता तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज आपकी लगी मुझे और आइए आगे बढ़ते हैं भुवनेश्वर गुराय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्होंने आप सभी को याद किया है वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गुड इवनिंग लिख के भेजा है और लवली लवली उनको लग रहा है चलिए बहुत अच्छी फीलिंग बना के रखिए इसको हमेशा साल भर के लिए आप और माला राम जी ने भी याद किया है गुड इवनिंग आजय रमेश एंड ऑल सिंगर्स और अभी गुड्डू बंसल जी ने भी हैप्पी न्यू ईयर रमेश जी लिख के भेजा है आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड्डू बंसल आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की अब नए साल के इस शुभ घड़ी में सुरेंद्रपुर पुष्करणा जी हमारे साथ है तो बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूंगा डॉक्टर बरखा राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो डॉक्टर साहब है हमारे साथ डेंटिस्ट है काफी समय से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं काफी अच्छी बातचीत होती रहती है हाँ। और सुरेंदर जी के लिए मैं चाहूंगा की एक जरूर सुनाइए <laughs> उनके वेलकम में स्वागत में रफी जी का सर गाया हुआ एक सॉन्ग अरे क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओहो, ओहो, हा, है, है, ये देख आह आह देखुमा लीत अंगड़ाई दीवाना हुआ वन सावन की घट प्यारा संगीत डॉक्टर भरकार आठी आपने सुनाया और हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है बंसल ने आपके लिए मैसेज किया है रमेश सर जी विक्रांत भाई और सभी को एक सॉन्ग <laughs> <laughs> कुछ ऐसा काम करना कि तेरा हो जाऊं चलिए <laughs> विक्रांत जी आप सुनाइए जरूर और गुड विशेष गुड वॉइस करके लिख भेजा है भुवनेश्वर जी ने और भुवनेश्वर जी आपको हमने लिंक भेजा है आप भी ज्वाइन करना चाहते थे तो ज्वाइन करिए आपको एंटर कीजिए हम लोग वेट कर रहे हैं आपका तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं इसीलिए जोड़ना चाहूँगा आपको सुरेंद्र पुष्करणा जी से सुरेंद्र जी मैं चाहूँगा कि आप आ, आपका जॉब प्रोफाइल कैसे रहा कैसे आपने अपना करियर को बनाया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमारी युवा साथी आपको सुन के अपने लाइफ में मोटिवेशन दे सके क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आजकल जो है काफ़ी ट्रेड हो गए हैं काफी चीजें जो है हमारे बीच में आ गए हैं और कुछ जगह तो ऐसी चीजें हैं कि अब फिजिकल काम जो है हम लोग ड्यूटी करते थे वो अभी जाना आना बंद है और घर से शुरू किया है तो कुछ नए चैलेंजेस भी हमारे पास आ रहे हैं और कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास है तो अब इन सारी चीज़ों को देख हमें जो है कुछ किस तरह से अपना करियर को फ्रेम करना होगा कैसी तैयारी करनी होगी और सबसे पहले तो आपने अपना करियर कैसे शुरू की उसके बारे में बताइए फिर हमारे युवाओं को थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे आज के समय को देखते हुए अपना करियर को फ्रेम करें जी जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर, कर, करूंगा जरूर करूंगा जैसा था कि बड़े होते होते लकीली क्योंकि पहले माहौल ही ऐसा होता था गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती थी थोड़े से मेहनत लोगों हुँ. का बहुत पहले वो प्राइवेट को छोड़ के सरकार की नौकरी की तरफ ज्यादा होता था तो शादी करनी है सर, शादी कर दो तो जल्दी हो जाती है प्राइवेट में लोग धक्के खाते थे लेकिन वो चीजें अभी नहीं है अभी हम उस चीज से काफी आगे आ गए हैं मेरे दो बेटे हैं तो दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर है एक तो बाहर बैठा हुआ है इंडिया से और दूसरा यहीं पर है और जहां तक मेरा सवाल है हम हम हम अपना किसी भी कंपटीशन के द्वारा हम उसके अंदर के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी थी अच्छा मेरा जो साथ साथ ये क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया ना की संगीत मेरा नहीं छूटता अच्छा वहां पे क्या था रोटेशन के अंदर आपको पे जाके फिर मैंने ये भी देखा की मेरी नेचर कुछ और थी क्योंकि पैसा तो लोग कमाते हैं लेकिन हमारा इस चीज के अंदर वो कुछ था नहीं तो रुझान ही नहीं था बिल्कुल ही तो मैंने कुछ साल के बाद जाके अपना ऑफिस के अंदर ही ज्वाइन कर लिया के मेरे रिक्वेस्ट करके ऑफिस के अंदर के क्या था के वो अपना दिवाली कुछ नहीं होती थी छुट्टी नहीं मिलती थी वहाँ पे किसी फंक्शन पे एक वीकली रेस्ट था बाकी शादी शादी होने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तो वो फैमिली के लिए भी समय नहीं हो पाता था अब ये करते करते तो साथ ही ऐसा कुछ हो गया कि क्योंकि इसके अंदर एक्टिंग में में ऐसे गाने में था तो मतलब जब हमने ऑफिस के अंदर ज्वाइन किया तो मेरी एंट्री बा... आपको पता चीजें इतनी अच्छी नहीं थी पहले लोग किसी को अपने साथ जोड़ना भी अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि अपने साथ किसी को बिठाना खास करके कलाकारी लाइन के अंदर तो इतना बुरा हाल होता है लोग जो है ना अपने को आप कोई स्पेस नहीं देते तो लेकिन ईश्वर की इच्छा थी अनुकंपा थी कुछ लगन थी वहां पे उन्होंने मेरा इस चीज को देखा मेरे सीनियर्स ने भी उनको लगा कि लड़का शायद कुछ करेगा डिपार्टमेंट के लिए भी कर सकता है तो मेरा एक वहां पे हर डिपार्टमेंट में होती जैसे क्रिकेट की टीम होती है ऐसा होता है तो ये म्यूजिक का भी एक विंग था अलग से तो मेरा उधर उन्होंने मुझे ले लिया अपने साथ साथ तो ले लिया तो फिर मैं थोड़ा और खुल गया फिर मैंने जैसे जैसे लोगों को मेरी आवाज पसंद आती गई तो मैं आगे बढ़ता चला गया मेरी एजुकेशन के ऊपर थी वो दूरदर्शन के अंदर तो दूरदर्शन के अंदर अ, मेरा वहां पे मुझे बुलाया गया हमसे आप, इस एक रो, आप, हम आप एक रोल करवाना चाहते हैं पोस्टमैन का अच्छा। <laughs> मैंने कहा जी कोशिश करते हैं देखते हैं उन्होंने पूछा मेरे बारे में सारा पूछा कह रहा कुछ करके दिखाओ मेरे से जो हाँ। पड़ा, रहा, हैं। तो ये रमेश जी बड़ी इतफाक की बात है कि मैं पहली बार मैं ये नहीं की इंटरव्यू बैठा हूं। मैं आपको बिल्कुल हाँ। हाँ। मेरा हाँ। पहली बोबार होता चला गया क्या बात है आपको ये माता सरस्वती का आशीर्वाद पहली बार में ही मेरा जो है ना इतना उन्होंने उनको उन्हों रोल वो पसंद आया आप करेंगे को। कि आप था।, थी, थी। अच्छा था।, था।, था।, था।, था ना मेरा उसको समझाना कैसे है, क्योंकि गाँव के अंदर वो था सारा बनाना की गाँव के लोगों को आपने एक पोस्टमैन है वो गाँव के अंदर कैसे जाके लोगों को कन्वि करेगा कि जी तो मैंने अपने से कुछ किया बाद में तो खैर स्क्रिप्ट मिली उसको पढ़ना था उसको पूरा रोल अपना एक बैनर बना लिया था तब उस प्रबल फिल्म के एंट, नाम ना हाँ, से तो उनको मैंने दिया मैं ये मेरे कुछ मेरी मदद कोई कर पाए तो कोई नहीं देखते हैं तो गाने गाने गाने मेरे पास हो गए। गाने पास हो हो गए गए तो एक की दो दो मिले बल्कि देखिए दो दो नौजवान नौजवान अपना तू कदम बढ़ाए जा, हो से ले से या कभी आपने सुना ऐसा गाना मुझे अभी राइटर नहीं पता कौन थे दूसरा गाना था हर गीत हमारा है बादल आजाद वतन के ये शायद आपने कहीं सुना ना लेकिन मेरे पास स्कूल <laughs> तो, तो मैं के अपने भी भी ऊपर ऊपर ऊपर लिखे बनाए बनाए बनाए बनाए अपने और के के कोई तो उसके बाद सारे गाने आपने थे। लिखे थे कि किसी और का लिखा हुआ गाना था उसको मैं लिखता नहीं था जी ये मुझे जब हाँ मुझे एक टेलीफिल्म के अंदर जब रोल मिले शुरू हो गए ना वहां से फिर मैंने मैंने इसको कहा कह तो आप आपको पता इसने है हाँ। इसने तो खुद लिखना शुरू किया तो अब तो अभी भी लिख रहा हूँ एक छोटी सी यूट्यूब के ऊपर फिल्म जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे रेप के ऊपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सुना रहा हूँ मैं तो अगर आपको आशीर्वाद से दूर रखूंगा क्योंकि आपको आप करिए जरूर और हमारी कुछ हेल्प लगे तो जरूर ले लेना हम आपने, आपने, आपने आ, और जो आपने पूछा है आजकल के जो आजकल के देखिए सर एक चीज तो है आजकल लोगों में लगन तो है लेकिन ज्यादातर जो पैशन है ना वो मैंने देखा है लड़कियों में बहुत ज्यादा है अच्छा। लड़कियों के अंदर पैशन <laughs> ये, मुझे नहीं पता मैं आपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लड़कियों के अंदर बहुत पैशन है वो बात सुनेगी वो रिस्पेक्ट भी करती है और करना जानती भी है लेकिन इस तरफ जो दे हमारे दे दे। मेरे बच्चे जो हैं, खास करके स्कूलों के बच्चे ये बड़ी समस्या है हम्म इनको कैसे कोई समझाए कैसे क्योंकि मेरी कभी कभी बातें होती हैं जाके हम टेलीविजन के वो, वो भी जाते रहे गाँव के अंदर हमने बड़े लड़कों से सीखी थी टेलीफिनों की शूटिंग होती हम करते थे तो हम वहां भी देखता था लड़कों की नेचर और लड़कियों की नेचर जमीन आसमान का फर्क था जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि उसमें उसमें ऐसा नहीं था सर के आ, मतलब लड़कियों को किसी ने दबा रखा है दबा भी रखा है ऐसा नहीं सारे थे लेकिन उनका विजन बड़ा क्लियर आ, होता है सर लड़की सही वो ना मन, अगर वो किसी मान लो खुल गई है ना फिर फिर आपको पूरे आपके मन की बात बता देगी वो फिर वो शर्म नहीं, नहीं, नहीं करेगी नहीं। कि सर मेरे और मैं बड़ा ऑनस्ट रहा हूँ इस मामले में मुझे फकर है अपने ऊपर मैं कभी इस मामले में ज्यादा ज्यादा इस अपने लिमिट से ज्यादा गई नहीं गई किसी के पास उसकी बात सुनी है समझी है उसको को लेके बाकी ये इनको मेरा यही है कि आजकल के बच्चे अगर पैशन रखेंगे तो ने, वो बहुत हाइट पे जाएंगे कुछ लोग हैं कम इस इसमें और बताइए सर हां सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में जो बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं आपने लड़कियों को थोड़ा सा उनके अंदर जो पैशन है उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको आपने बताया और साथ ही साथ लड़कों के अंदर भी है लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है कम तो हो है। जाती है जिसके वजह से हम लोग ये डिफरेंस देखते हैं तो आइए इस विषय को लेकर और आगे बात करेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और विक्रांत जी से मैं कहूँगा कि भाई आपको जो गाना बताया जा रहा है गुड्डू जी अगर आपको याद हो तो सुनाइए नहीं तो आपका पसंदीदा कोई भी गीत आप सुनाइए मुकड़ा जी जी जी तो आइए गुड्डू जी का ही बताया कर तेरा हो जाओ कुछ कर तेरा हो जाओ मैं किसी और कहा कि तेरा हो जाओ मैं किसी और कहा हो जाओ, हो तेरा हो जाओ। <laughs> ये गलते है जो भी करने कर पर ये जी देख कि मरे आ जाली मर जांगे नाल तेरा हो जाओ का कहू तेज तेरा हो जाओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ मैं मैं किसी और का हूँ हाँ तेरा हो जाओ। मैं किसी और और का का हाँ तेरा तेरा हो हो थैंक यू विक्र बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र जी कुछ बताना चाहते हैं जी बताइए मैंने कहा आपकी आवाज बहुत प्यारी है हाँ उनकी आवाज तो प्यारी है सब पसंद करते हैं बहुत, उनको जी जी जी कोई अगर फिल्म विल्म बना रहे हैं तो उनको बोलिए गाने के लिए गा देंगे आपके लिए <laughs> हाँ। सुरेंद्र जी? हाँ जी कोई अगर फिल्म बना रहे हो तो विक्रांत जी को बोलिए गा देगा वो गाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी चलिए विक्रांत जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल करते हैं अब सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा से सेट करने में जरा दिक्कतें हो रही हैं आपको मोबाइल को आप एकदम इसको स्टैंड पे लगा के रखिए अगर जम रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो ठीक है आपका स्वागत है भुवनेश्वर जी अब आई आगे बढ़ते हैं और जी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं आज के समय में युवाओं को देखकर उनका करियर से रिलेटेड आपको जो आपने भावनाएं बताए उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी तो किस तरह से उनको करियर के लिए एक्टिव होना चाहिए और आज के समय में उन्हें करियर काउंसिलिंग की जरूरत है या फिर अपने काउंसिलिंग खुद करें कैसा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आपका क्या अनुभव कहता है क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कहाँ जाए सर मैं ए, अपनी बात को इस तरह से रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस पैदा करें क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सब कुछ हो क्योंकि आपने भी कई बार देखा होगा आप आपने इतना बड़ा शो आप अरेन्ज करते हैं आपने कई आप, आप रोज आप लोगों से मिलते हैं आप किसी को गाइड करते होगे किसी को कुछ कोचिंग मतलब जैसे आप बताते हैं कई वो रो, वो ना पिकअप नहीं कर पाता क्यों उसका अगर मैं समझ नहीं पा रहा बात को सर क्या कह रहे हैं तो सबसे पहले अपना मानना है कि सबसे पहले किसी भी बच्चे को अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊपर रखना चाहिए कि मैं सामने बैठा हूँ अच्छा मैं हूँ सबसे बात ये मेरी मेरी लोग सुन रहे हैं और लोगों की मैं सुन रहा हूँ उसकी जो पावर है ना तो बोलने की ये बड़ी बैलेंस होनी चाहिए दे, और दे, दे, और अगर मान लो उसको कोचिंग लेनी है कहीं जाना है कोच, आपने देखा होगा कई बार बच्चा ट्यूशन लेके भी नहीं पढ़ पाता और जो बच्चा घर बैठा है वो 99, 100% नंबर लेके आ जाता है तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना जी रह गई कैरियर uh, फिर बच्चा फिर इस तरह सीख जाता है जहां उसका इंटरेस्ट हो अब तो सरकार ने भी कर दी है कि उसका इंटरेस्ट जहाँ है वो अपना शुरू से उसको डालेंगे उस, उस के अंदर, तो वो सीखता चला जाता है और पहले तो अपनी बात की अपने हम उम्र जब हम बच्चे होते थे तब चीजें नहीं थी माँ बाप नहीं कहते जा भैया वहां पढ़ ले जा वहां पढ़ ले अब तो बकायदा पेरेंट्स पूरा पेन लेते हैं बच्चे के लिए बच्चे के पीछे शुरू से ही नर्सी से लेके और जब तक उसका ट्वेल्थ क्लियर नहीं होता फिर कॉलेज की पढ़ाई तो हर बच्चे माँ बाप उनकी पेन भी लेते हैं तो बच्चों के लिए तो अच्छा फील्ड है आजकल उनको सीखना चाहिए मेरे जो हिसाब से अतिम है यही आपको बता सकते तो आप क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना एक है, कि है किस तरह उसने कहा जाना है क्या उसने ट्रेड चूज करना है और आजकल तो वैसे मीडिया भी फास्ट है और टेक्नोलॉजी भी इतनी जबरदस्त है आप देखो ना लॉकडाउन पीरियड के अंदर हर बच्चा घर बैठ के काम कर रहा है और काम हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री रोज उद्घाटन करते हैं अपने ऑफिस बटन चला देते हैं और उद्घाटन हो जाता है पहले चीजें नहीं थी ना <laughs> भी लेट, कम्पुर्टर हम, हम, कम्पुर्टर हमने भी जब एंट्री किया था सारा काम मैनुअल लेकिन लेटर ऑन सब चलिए बहुत ही अच्छी बात सुरेंद्र जी आपने बताया मुझे लगता है की हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सुरेंद्र जी ने शेयर किया है की आप सेल्फ एनालाइज कीजिए आपकी रुचि को देखिए और साथ ही साथ नई चीज़ों को जरूर सीखिए अपने आप को अपडेट रखिए जिस तरह से हमने लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और सुरेंद्र जी ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि वो कंप्यूटर को नहीं जानते थे पहले अभी सीख रहे हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हैं और निश्चित तौर पर हमें जो है अपने आप को अपडेट करना है और जहाँ तक बात आती है कि अगर आपका मन किसी जगह पर रुक गया है आप च्वाइस नहीं कर पा रहे आप अगर चूज नहीं कर पा रहे कि मुझे इस फील्ड में जाना काउंसलिंग की जरूर जरूरत पड़ती है आप किसी के कहने पर जाके उन चीजों को ना करें आप खुद अपना काउंसिलिंग करें टीचर से बात करें से हैं उनसे बात करें और उससे क्या होगा कि आप अपने करियर को ठीक ढंग से चूज कर पाएंगे अदरवाइज फिर आप कलीग से साथ जाएंगे लेकिन क्योंकि करियर एक लाइफ टाइम वाली बात आती है तो वहां पर हमें जो है थोड़ा सा एक समय देना जरूरी है अभी अगर समय नहीं देंगे तो फिर जिंदगी भर हमें पछताना पड़ेगा पहले पैसा मिलेगा सब कुछ मिलेगा लेकिन आपका अंतर मन जो है वो संतोष होना चाहिए जीवन में हमें संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए कोई भी चीज करें हम लोग तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा समय देकर अपने रुचि के अनुसार उन चीजों को फ्रेम आउट करना पड़ेगा और इसके लिए काउंसिलर्स है वो लोग काम कर रहे हैं और आप उनकी सेवा ले सकते हैं अगर कोई थोड़ी बहुत फीस उनकी देनी पड़ेगी तो वो फीस आपके लिए बहुत बड़ा फ्रेम आउट करने के लिए आपके लाइफ में बहुत बड़ा आ, स्टेपिंग स्टोन्स पैदा करेगी इसीलिए जरूरी है आप उन चीजों को करिए अब आइए आगे बढ़ते हैं भुवनेश्वर जी कैसे हैं आप कैसे हैं आप okay. <laughs> जी जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है आप आगे हमारे साथ जुड़ गए हैं आप भी ट्रिपल एमए हैं आपने काफी पढ़ाई की है और मैं चाहूंगा कि आज के समय में जो यूथ है उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे आइए आप आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र जी से मैं एक और बात पूछना चाहूंगा सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा कि एक हाथ गीत आप भी गुनगुनाई क्योंकि आप भी गाते अच्छे हैं <laughs> uh, तो इस वक्त एक गाना शशि कपूर जी का आ, वो था रास्ता है जिंदगी तो कुछ नहीं किशोर कुमार जी ने गाया था फिल्म शायद कोयला थी इसकी न कोयला नहीं फिल्म का नाम मैं भूल गया ऐसे था वो एक रास्ता है जिंदगी एक तो रासता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं इक है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं दो लेने, और सुनोगे जी हेलो और भी हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं और अच्छा एक लाइन सुना दीजिए <laughs> अच्छा अच्छा जी जी एक एक एक पिक्चर आई थी हमराज सिंगर हुए हैं हमारे महेंद्र कपूर जी. मुझे उसका गाना एक जी. बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ भी भी हो जाए ना के ना के के गमों का भी तो उसकी दो लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ छुपा के जियो और न सर झुका के जियो नमू छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमो का दौर भी आए तो सर उठा के जियो नमू छुपा के जियो और न सर झुका के जियो घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते अंधेरी रात के ए, ए, ए, ए, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो नमो छुपा के जियो और नसर झुका के जियो नमो छुपा जियो, जियो और न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो नमो छुपा कियो और न सर झुका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर आप सुन रहे हैं 90.4 विशेष कार्यक्रम और हम लोग सुरेंद्र जी से बातें कर रहे हैं खास युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके करियर से रिलेटेड बातें तो सुरेंद्र जी मैं चाहूँगा कि आप मैसेज का बटन ऑन हो जा रहा है बड़ी बड़ी वो बीच में डिस्टर्ब हो रहा है उसको ठीक कर लीजिए और डॉक्टर बड़का मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा बताइए अपने मेडिकल फील्ड में हमारे युवा साथी अगर आना चाहते हैं तो कैसे अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे और खास करके डेंटिस्ट में डेंटिस्ट इस फील्ड में वो अपने करियर को कैसे बना सकते कंपटीशन का जमाना है और अच्छा। हर फील्ड में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है आदर इन अच्छा। अगर डॉक्टर भी बनना है या इंजीनियर बनना है तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है तो उसी हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए और एक्चुअली क्या होता है बचपन से ही जो बेस मजबूत होता है तो ही आप और जब आप कुछ सोच लेते हैं कि आपको कुछ करना है लाइफ में जब आपका फर्म डिटर्मिनेशन हो जाता है कुछ करना है आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और उस वही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने वो उसको पा लेते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए बचपन में कि ये करना है वो करना है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पहले जो करियर है उसकी तरफ ध्यान दें मुझे भी डॉक्टर बनना था और बहुत सारा कुछ था कि मुझे पेंटिंग भी बहुत शौक है करने का सिंगिंग भी करना है तो बट पहले फोकस किया कि मुझे एक अपना एजुकेशन कम्पलीट करना है करियर ऑफ करना है तो पहले मैंने मेडिकल की पढ़ाई की साथ साथ और अभी सारे शौक भी पूरे हो रहे हैं सिंगिंग भी हो रही है पेंटिंग भी हो रही है डांसिंग भी सब साथ में चलता है तो शौक भी चलते हैं और, और मेरा करियर भी अच्छा चल रहा है तो भी सब भी जी।, जी और जैसे कि सुरेंद्र सर ने बताया कि सिंगिंग का मतलब बचपन से मुझे भी शौक है तो गाते गाते मैंने भी बहुत पढ़ाई की है केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती थी <laughs> तो केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मुलेज या कुछ याद कर तो अभी भी वो तब का याद क्या हुआ अभी भी याद है मतलब वो जो सिंगिंग करते करते जो याद किया है वो चीजें अभी भी दिमाग में पूरी बैठी हुई है और याद है एकदम से जी। तो सबसे पहले ये है कि क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को वी क्रिएटिव बिकॉज एक्सपेरिमेंट और क्रिएटिविटी मेक्स यू परफेक्ट आपको अपनी राह खुद चुननी है क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं। किसी के बोलने से नहीं कि आप डॉक्टर बने या कुछ बने आपको के लगता है आप अगर क्रिएटिविटी है आपकी किसी चीज में तो आप उसको भी एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं नहीं, और डेंटिस्ट एक डेंटिस्ट की जो डिग्री है वो एक कंप्लीट फुल फुल्ड डिग्री है मैं कह सकती हूँ क्योंकि डेंटिस्ट में अभी बहुत सारे ब्रांचेज है एमडीएस वगैरह करते हैं तो जब मैंने किया था उस समय ऐसे नहीं था कि अपने को स्पेशलाइजेशन करना है तो डेंटिस्ट का एक कर लिया हमने तो हम उसमें सारा कुछ ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग उसके लिए ये करने की जरूरत नहीं और आज भी जो स्पेशलाइज करते हैं तो वो भी जनरल प्रैक्टिस करते ही है इसलिए जी, तो डेंटिस्ट जी, जी।, तो जी मेडिकल फील्ड में आए तो बहुत अच्छा देश में सबकी सेवा करने का भी मौका मिल जाता है इस, इसके साथ साथ और बहुत सारे हाँ। लोगों से जुड़ते हैं बहुत बहुत जो पेशेंट्स हैं हैं वो वो वो इतने जब कम खा, खाने पीने में में एकदम कंफर्टेबल हो जाते वो इतनी देती तो मुझे लगता है है काम आती है हमारे डॉ मैं एक बात जाना चाहूंगा जैसे डेंटिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने समय का ये कोर्स होता है फुल कोर्स सर ये कोर्स आप ट्वेल्व के बाद में पीएमटी या सीपीएमटी इसके एग्जाम्स रहती है वो देते हैं या फिर अभी uh, के बाद में अगर एग्जाम्स में नहीं होता है तो डायरेक्ट डोनेशन वाले भी कॉलेजेस काफी सारे ओपन हो गए हैं हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और इसमें जो ड्यूरेशन रहता है वो फोर ईयर का रहता है डेंटल की डिग्री का और वन ईयर इंटर्नशिप तो ऐसे लगभग साढ़े साल का लगभग एक टाइम लगता है डेंटिस्ट बनने के लिए और एक सवाल आपके लिए स्क्रीन पे है देख लीजिये <laughs> नहीं बीएससी करना कोई जरूरत नहीं है करने करने के के बाद बाद आप आप बीडीएस बीडीएस कर कर सकते सकते हैं हैं अच्छा अच्छा में जी एमबीबीएस जो चाहे वो हम्म हम्म हम्म चलिए संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद बीएससी करना जरूरी है कर ये आपने पूछा ट्वेल्थ के बाद आप साइंस अगर लेते हैं टें तो एच करने के बाद आप सीधे ही आप बी के लिए एंट्री कर सकते हैं कुछ मेरे ख्याल से एंट्रेंस एग्जाम होते होंगे और उसके बाद तो आप डायरेक्टली आप इस फील्ड में आ सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुरेंदर जी का शायद नेटवर्क इशू हुआ है तो तब तक मैं चाहूंगा कि विक्रांत जी एक और या बरखा जी आप एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए आशा जी का सर एक हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे बाल ओ हो हो जरा हल्ले होले चलो मुरे साजना हम भी पीछे है तुम्हारे जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना हम भी पीछे है तुम्हारे कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी कैसे प्यारे नजारे जरा हल्ले हल्ले चलो मुरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे जरा हल्ले हल्ले चलो मुरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले अब तो निभा बगैर न चले पड़ गई जनाब में तो आपके गले अब तो निभाए बगैर न चले प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे फिर भी मिला के कदम सजना होते ही रहेंगे नीचे नजर के तीखे तीखे इशारे जरा हल्ले हल्ले चल मुरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे जरा हल्ले हल्ले चल मुरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे थैंक यू सर थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तो आगे बढ़ते हैं और चलिए एक और कोर्स आपका किया जी जाना सर, डिग्री कोर्स का जी सर डिग्री कोर्स का इम्पोर्टेंस अलग ही रहता है सर डिग्री कोर्स किया तो वो डिग्री की वैल्यू रहती है बहुत ज्यादा अगर आपको किसी कॉलेज में लेक्चरशिप करनी है या कुछ करना है तो उसके लिए वो डिग्री चाहिए रहती है जी जी, जी. तो डिग्री इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेस करके क्योंकि जो एक टेन्य ते, रहता है वो टेन्य में बहुत सारा कुछ रहता है पढ़ने के लिए तो चार साल इसीलिए उसको डिवाइड किया गया है कि हर हर ईयर में हमको कुछ कुछ सब्जेक्ट रहते हैं हुँ, पर हुँ. जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं वो छोटे रहते हैं तो उतनी आप पूरा उसमें थोड़ा नॉलेज नहीं ले पाते हैं कि जितना चाहिए तो हुँ. इस इसलिए डिग्री कोर्सेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी चलिए बर्गा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और संगीता जी ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हमारे लिए भी और ये अगर आप डेंटिस्ट में कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा कोर्स ही करिए तो इससे आपको क्या है आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा आप तो प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो लेक्चरशिप कर सकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है उसमें अगर कोर्स करते हैं तो क्या होता जी। है डेंटिस्ट के साथ डेंटिस्ट की जो डेंटिस्ट डेंटल नर्सिंग का है वो बहुत छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं तो hmm. एक हाइजीनिस्ट का आप कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्स या डेंटल नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं तो जो साइड में ऑगजिलरी ये सब कोर्सेज रहते हैं वो को, किसी को करना है तो वो कर सकते हैं तो एक प्रॉपर hmm. हाइजीनिस्ट जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हम बोलते हैं तो उनको भी एक डिग्री hmm. मिल है फिजियोथेरेपी की ऐसे हाइजीनिस्ट है तो डेंटल हाइजीनिस्ट की उनको डिग्री मिल जाती है तो वो प्रॉपर जो काम hmm. है उनका की मतलब हाइजीन से रिलेटेड वो वो अच्छे से कर सकते हैं बट अगर वो चाहे की हाइजीनिस तो वो जी नहीं करना चाहिए आइडियली बट कुछ <laughs> लोग हैं जो करते हैं <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है, थोड़ा, थोड़ा अधूरा ज्ञान भी, भी थोड़ा डेंजरस होता है, हो जाता है। <laughs> जी जी सही बात है इस चीज को आप करेंगे तो पूरा करना अच्छा है और फिर भी अगर कुछ ऐसे पूरा नहीं कर पाते तो हाइजीनिक वो आज के समय में बहुत जरूरी है और आज तो मुझे लगता है की बहुत सारे छोटे छोटे जितने भी फुल, फुल, फुल कोर्सेज है ये तो तो वो सारी चीजें जो है आपको अच्छी इनकम देती है और एक अच्छा स्टेटस भी देती है ऐसा नहीं की भाई हाइजीनिक का कोर्स कर लिया आपने तो पीछे है ऐसी बात नहीं आज के समय में नहीं तो उनकी भी डिमांड है, है, है तो रेंटल आपको बहुत अच्छी बात आपने बताया आइए फिर से मैं सुरेंदर जी से जुड़ना चाहूंगा और सुरेंदर जी आज के समय में हमारे युवाओं को देख कर आपने कुछ खास बातें तो बताई है तो अब जैसे की अब टीवी फिल्म या फिर सिंगर बनना हो या फिर राइटर बनना हो और इनको कैसे हम लोग प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं क्या आपके पास कुछ ऐसा थॉट है जो हमारी युवाओं को बता सकते हैं जो हमारे तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं गाते हैं क्या वो प्रोफेशनली अच्छे जो गाने वाले हैं वो प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़े क्या करें तो थोड़ा सा बताइए हमें ऐसा है कि मैंने इस को महसूस किया और मैं इस चीज से जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ और ये पता है है कितनी होती किसी किसी भी भी के अंदर वैसे तो किसी भी। लेकिन पे पे मैंने पहले बार सबसे ज्यादा यहाँ पे है आपको ऐसा है रमेश जी और जितने मेरे साथी सुन रहे हैं मेरे को मैं ये बताना चाहूंगा के मैंने अभी एक अपना ग्रुप फॉर्म किया है उसका नाम है उस चीज की कहाँ तक आपने इसको चीज दे के जाना है कैसे अपने स्टेज पे आना है कैसे आपने कपड़े हर चीज का हमारे पास है और उसको बकायदा आपका आपका चैनल है इस चैनल के माध्यम से हम उनको एक्सप्लोर पूरी दुनिया के अंदर दे पूरे इंडिया में दे तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कोई भी अगर मैं पैसे के पीछे काम नहीं करता ये वो खर्चा जो उनको किसी चैनल के लिए या किसी उस चीज के लिए जो जरूरी है वो उनसे लिया जाता है सिर्फ और लोग जुड़ रहे हैं यार वाकई में ये ये तो हम चाहते हैं कि लोग बाकी अगर प्रोफेशनल ज्यादा ट्रेनिंग किया तो पता है कि संस्थाएं बहुत हैं आगे बढ़ने के लिए और तो सबसे पहले तो आजकल एक जो चीज चल छी है अपनी एल्बम बना लो जी लेकिन एल्बम तो चलने को तो गारंटी नहीं है ना मुझे तरह याद है जब मेरी मैंने साई बाबा का भजन लिखा और कुछ लिखता हूँ मैं साई बाबा के थे मेरे पास तो मैं चला गया किसी सज्जन के पास मैं कह जी ऐसे ऐसे मुझे करना तो कहते जी कम से कम आप मुझे ढाई लाख रुपए दो तब मैं के आपके ये ये भजन रिकॉर्ड क्योंकि हम इसको बड़े ऐसे मैं कहा, मैं सर इतना पैसा देखो ना और मैंने आ, उस चीज को फिर दूसरे जब किया तो वो मेरी चीज भी आई और मेरे क्योंकि मे, मेरे के अंदर सर एक चीज है मैं मैं कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता मुझे दुनिया का आगे मुझे करना है तूने मना कर कर मैं कर रहा हूं अपना आ, मैं कर रहा अपना <laughs> मैं, मैं <laughs> जी, जी जी और जी, हमने सवेरे इसी चीज पर थोड़ी सी बातचीत की भुवनेश्वर जी से भुवनेश्वर जी भी इसी बात को बता रहे थे कि आजकल कंपटीशन तो ऑनलाइन बहुत हो गए हैं और कुछ लोग पैसे भी ले रहे हैं तो कुछ लोग सौ लेते, है, लेते, लेते हैं दो लेते हैं पांच लेते हैं कॉम्पिटिशन तो करना ही है लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना फिर उसके बाद क्या ऐसी चीज होती है तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप अपने आप को ठीक से जो है तराशें। हम्म मैं तो बिल्कुल जनरली बता रहा हम वो, वो भी हमारा साथ देते हैं तो पूरा साथ देता है YouTube के ऊपर अवेलेबल है वो तो वो उसके ऊपर हमारा इतना और वो शो हमारा इतना काम है और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका हमने उसको दिखाया गया वो शो मेरा जी जी दिल्ली के अंदर लोगों को लेके आता हूँ और... यही बता रहे थे नेक्स्ट क्या ये बात आती आती है तो इसीलिए थोड़ा सा हमें जो है इन सभी चीजों को केयरफुली हैंडल करना है और कहीं भी ठग ना जाए इसलिए हम लोग चाहते है की सुरेंदर जी हैं ऐसे लोगों को बुलाते हैं ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए क्योंकि अब देखिए सुरेंद्र जी का खुद का एक्सपीरियंस है जहां उनको एल्बम निकालना था तो ढाई लाख रुपया उनके पास होगा भी नहीं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उस तो बारे में लेकिन फिर भी हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं और कभी कभी आजकल तो पैसे की बात नहीं है प्रोफेशन को बनाने की बात आती है तो प्रोफेशन बनाना है तो कुछ चीज़ें जो आपके टैलेंट को मोटिवेट करें आपके टैलेंट का डॉक्यूमेंट बने ऐसी चीजें जरूर करिए और वो भी चीज में कर सकते हैं आप अच्छे लोगों से मिलते रहेंगे तो वो चीज बनती है और फिर दे, ट्रेनिंग दे। की बात आती है कि तो ट्रेनिंग कहीं प्रकार के आपको मिल जाती हैं लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग अगर मिल जाती है और उसमें आप अपने आप को मेन क्या है ट्रेनिंग सेकेंडरी है लेकिन आपकी आवाज़ अगर आप गाना चाहते हैं तो आपकी आवाज कितनी अच्छी है जब तक आप लोगों के बीच में गाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा तो बहुत जगह पे आप गाइए लोगों को पसंद आइए आपकी वॉइस तो फिर आप आगे बढ़ सकते वो भी बहुत जरूरी है हाँ, सुरेंद्र जी कुछ बता रहे हैं मैं यही यही बात मैं कहने वाला था कि आप उस बंदे को, को पकड़िए जो प्रॉपरली तो नहीं होता पैसे के लिए होते है या किसी छोटे मोटे आपको ले जायेंगे और वहाँ से ये मेसाज हुआ था सर चार साल पहले क्या सर आप वो वो मुझे मुझे ले गए था, वो मुझे वहां ले के अंदर लेके तो <laughs> तो अरे सर हम तो फिल्में बनाते हैं समझ चल रही थी तो मैं तो निकल के पता था कुछ ना कुछ ऐसा ना हो या तो मैंने उनकी बातों से जज किया मैं कही सर जो फिल्म आप बना रहे हो ये अभी कितनी बनी है कितनी इसकी कास्ट कैसी है वो, मतलब मुझे इतना क्योंकि उनको ये तो पता नहीं था कि मुझे मैं का ईमानदारी गुजरा हूं मैं हाँ। है ना मैं <laughs> तो मैं फिर बाहर यार से बताना कहा भैया ये काम करते हैं कि नहीं करते नहीं मुझे वो मेरा दोस्त है वो कह रहा मैं कर रहा हूं मैं देख हाँ, समझ गया उतना तो पता वो कर, रहा है, कर रहा है ये बता पहले मुझे पता कर लेना भी बहुत जरूरी है बहुत बहुत ज्यादा लोग हैं वो आपको कहेंगे जी मैं तरह ये काम करवा तो का दो चल तू सिंगर है ना इस दिशा में और जो ये भी मैं बताऊंगा जो सही बंदा होगा ना वो कभी पैसे की डिमांड भी नहीं करेगा सर आपको पक्की वो कहेगा ठीक है काम करेगा भैया पैसा तब भी देगा अपनी होने के बाद पहले नहीं कोई मांगेगा प्रोफेशनल ऐसा काम करेगा नहीं करेगा जब आपका काम होता रहेगा तब वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा बिल्कुल सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन वाले बच्चों को और जो प्रोफेशनली कुछ फैशन इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में टीवी में या फिर सिंगिंग में इस टाइप के जो प्रोफेशन है इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा एंट्री में बहुत टाइम एंट्री बहुत सारी जगह से हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कहाँ कौन सा नौक आपका सही खुलेगा वो लक ही बता सकता है इसीलिए खटखाते हर जगह रहिए लेकिन थोड़ा सा चौकाना भी रहिए, कई खटखाते वक्त आपको कोई लूट ना तो इसीलिए बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को देखना तो कोशिश जारी है हमारी कि आपको अच्छी जगह पर पहुंचाएं हम लोग और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात कराएं ताकि आपको विजन क्लियर हो आप इस दिशा में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कदम जो है फोक फूक के आपको रखने होंगे तो निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि आपको हम लोग चाहते हैं कि आपको हेल्प करें लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्टली आपको कहीं भेजेंगे भी नहीं मैं जैसे सुरेंद्र जी आ गए हैं तो उनका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सुन के आपको फिर सोचना होगा और अपने आपको बहुत अच्छी तरह से अपने टैलेंट को जो है बना के रखना है किसी भी फील्ड में आप इस तरह से जो फैशनेबल चीजें हैं इन चीजों के साथ जहाँ पर नाम और फेम दोनों चीजें जो है साथ में जुड़ी जाती हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लेट एंट्री मिलेगा लेकिन सही दिशा में एंट्री करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है तो इस चीज़ को आप गार्ड बांध के रखिए और हमेशा आपको हर चीज़ को चेक कर लीजिए कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है क्या निश्चित तौर पे ये पैसा मैं जो दे रहा हूँ उसका बेनिफिट मेरे पास क्या आने वाला है तो वो भी ध्यान में रखिए और सामने वाले को जरा पूछिए कि भाई निश्चित तौर पर आपका एक्सपीरियंस क्या है आपने इसके पहले इन चीज़ों को किया है तो वो मैं दिखाइए उसके बारे में बताइए तो वो आप आजकल तो इजी हो गया कि आपको नेट पे सब कुछ मिल जाता है तो नेट पे भी ऐसा नहीं कि जो दिखाए जा रहे हैं जो बताया जा रहा है वो सही भी है हो सकता है कि उन्होंने कुछ ही चीज़ें आपको किधर से उठा के वहाँ पर पब्लिश कर दी होंगी तो उसमें बाकायदा कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह भी रहती हैं ई होता है एक बार मेल करके देखिए बिना फ़ोन करके अगर रिप्लाई आता है तो निश्चित तौर पर कुछ तो भी होगा फिर उसको और मेल करिए कि आप ऐसा ऐसा करना चाहते हैं क्या आप फिर उसके बाद आपसा थोड़ा सा बातचीत करना जरूरी है उनके साथ में जब आप करेंगे और फिर उसके बाद दो तीन लोगों से सुरेंद्र जी ऐसे लोगों से अनुज जी हैं हमारे साथ में उनके साथ जरा बात कीजिए कि वो सही है कि नहीं तो ये लोग प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे जैसे हमारे अनुज जी हमेशा आते हैं यहाँ पर उन्होंने वेलकम लिखा है आपको इनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सारा पता है ए टू जिट चिकटाक खोल के बता देंगे आपको तो आप इनसे जरूर हो सकते हैं एक बार ताकि आप कहीं दो खाना खा जाए ठीक है तो जैसे अभी हमारे विक्रांत जी के लिए मैंने पूछा था उनको आ, कि इंडियन आइडल के लिए एंटर हो सकते हैं क्या तो बोला मैं पूरा पता करके बात करके फिर आपको बताऊंगा फिर उसके बाद उन्होंने जी टीवी वाला जो है एक लिंक हमें भेजा फिर जो मैंने विक्रांत जी को भेजा उन्होंने उसमें फिर अपना अपलोड किया है गाना अब देखते हैं कब इनका नंबर आता है ना <laughs> तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मुझे लगता है कि आज के इस शो में हमने जो बातें की है वो बिल्कुल Uh, पूरी तरह से हमने कोशिश की है कि आपको आईना दिखा दें और आप अपने आप को चेक करके इसमें आगे बढ़ें तो सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आगे भी हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद बना रहे हैं और हमारे जो सिंगिंग कंपटीशन वाले बच्चे आते हैं अगली बार जजिंग के रूप में या एज ए स्पेशल गेस्ट भी आप बच्चों के इस प्रोग्राम में आइए हमारे साथ जुड़िए ताकि हमें अच्छा लगेगा और बच्चों को आप गाइड कर पाएं ठीक है ना एंड डॉक्टर बड़का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड विक्रांत uh, जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और इसी के साथ फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को <laughs> और जैसे कि मैंने 30 को ये बात रिपीट की थी गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन तो हम सभी लोग अब आयरन स्टेज में है तो हम सभी को जो है गोल्डन स्टेज में पहुँचना है तो बीच में एक जो है ट्रांसपरेंसी आती है अगर आपको गोल्डन को अचीव करना है आयरन से तो नेचुरली आप डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ कहते हैं कि लोहा लोहा को अगर पारस छूले या लोहा अगर पारस को छूले, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मैजिक होता है उसको कहा जाता है वो गोल्डन हो जाता है <laughs> लोहा गोल्डन हो जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसा मैजिक शायद होता है नहीं होता है लेकिन ये इंसान के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता ख़तम हो जाती है सब कुछ और फिर जब आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे वो सब कुछ वापस मिल जाता है जिसकी ख्वाहिश आपने की थी तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं नए साल खुशियों से भरा हो हैप्पी न्यू ईयर जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भांति है बातें मुलाकातें